सहज ही ख्याल में ना आ सके सहज ही समझ में ना आ सके ऐसा ये सूत्र है कई अर्थों में बहुत असाधारण अभिप्राय खुद हुए पहली तो बात यह साधारणता सोचते हैं हम मानते हैं ऐसा कि सत्य अगर ढका होगा तो अंधकार से ढका होगा पर यह सूत्र कहता है कि ज्योति से प्रकाश से ढका है सत्य हे प्रभु तू उस प्रकाश के पर्दे को अलग कर दे ये बहुत ही बहुत ही गहरी जिसने खोज की हो सत्य के आयाम में उसकी प्रतीति है जिन्होंने केवल सोचा होगा वो सदा कहेंगे कि अंधकार में ढका है सत्य लेकिन जिन्होंने जाना है वो कहेंगे प्रकाश में ढका है सत्य और अगर अंधकार मालूम होता है तो प्रकाश का आधिक्य प्रकाश के आधिक्य में आंखें अंधी हो जाती प्रकाश बहुत हो तो अंधकार जैसा हो जाता है आंखों की कमजोरी के कारण सूरज को देखें आंख खोलें सूरज की तरफ थोड़ी देर में अंधकार हो जाए इतना ज्यादा है प्रकाश आंखें झेल नहीं पाती इसलिए अंधकार हो जाता है तो जिन्होंने दूर दूर से जाना सोचा है वो तो कहेंगे अंधकार में छिपा है सत्य प्रभु का मंडल प्रभु का मंदिर अंधकार में छिपा है लेकिन जिन्होंने जाना है वो कहेंगे कि प्रकाश में छिपा है हे प्रभु तो प्रकाश के इस पर्दे को अलग कर दे और प्रकाश के आधिक्य के कारण ही अंधकार का भ्रम पैदा होता है आंखें हमारी कमजोर हैं इसलिए पात्रता हमारी कमजोर है इसलिए जैस जैसे जैसे सत्य की तरफ यात्रा बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता जाता है जो लोग भी ध्यान में थोड़ी सी गति कर रहे हैं वो जानते हैं कि जैसे जैसे जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है प्रकाश बढ़ता चला जाता है आज इटालियन साधिका वीत संदेह ने मुझे आके कहा कि इतना प्रकाश हो गया है भीतर कि ऐसा लग रहा है भीतर से किरणें आ रही हैं और पूरा शरीर जल रहा है जैसे भीतर कोई सूरज बैठा है बाहर से नहीं आ रही है गर्मी भीतर से आ रही है और प्रकाश इतना ज्यादा है कि रात सोना मुश्किल हो गया आंख झपती है तो प्रकाश ही प्रकाश है जैसे ही कोई ध्यान में गहरा उतरेगा प्रकाश घना और गहरा होने लगेगा तीव्र और प्रखर होने लगेगा और एक ऐसी घड़ी आती है कि जब प्रकाश का आधिक्य इतना हो जाता है कि करीब करीब माह गहन अंधकार मालूम होने लगता है ईसाई फकीरों ने उस क्षण को सिर्फ ईसाई फकीरों ने ही उस क्षण को ठीक नाम दिया है उसे उन्होंने कहा डार्क नाइट ऑफ द सोल आत्मा की अंधकारपूर्ण रात्रि लेकिन अंधकारपूर्ण रात्रि है वो प्रकाश के आधिक्य के कारण और जब इतना प्रकाश हो जाता है कि भीतर लगता है कि अंधेरा हो गया प्रकाश की ज्यादा होने के कारण उस क्षण में की गई प्रार्थना है कि हे प्रभु इस प्रकाश के पर्दे को हटा ले ताकि मैं इसके पीछे छिपे सत्य के मुख को देख सकूं और उचित ही है कि सत्य के मुख के आसपास इतना प्रकाश अधिक्य हो कि आंखें अंधी और अंधेरी हो जाए उचित यही है सम्यक भी यही है प्रकाश के, के वर्तुल के भीतर ही सत्य छिपा हो और अंधकार अगर मालूम पड़ता हो तो वो हमारी भ्रांति हो सत्य के आसपास कैसे अंधकार हो सकता है और अगर सत्य के आसपास भी अंधकार हो सकता है तो फिर इस जगत में प्रकाश कहां हो सकेगा सत्य के आसपास अंधकार टिकेगा कैसे सत्य के निकट अंधकार के टिकने की कोई संभावना कोई उपाय नहीं है। सत्य है जहां वहां तो प्रकाश ही होगा लेकिन हमें अंधकार जैसा मालूम हो सकता है इतना आधिक हो जाए अगर सूफी फकीरों से पूछें, तो वो कहते हैं कि जब उतरते हैं उस जगह तो एक सूरज नहीं काफी नहीं इतना कहना हजार सूरज भी काफी नहीं अनंत सूर्य एक साथ जलने लगे हों भीतर इतना आधिक्य हो जाएगा कि अंधकार छा जाए लेकिन सत्य के आसपास अंधकार हो नहीं सकता सत्य छिपा है प्रकाश में ही और स्मरण रखें अंधकार में आंख खोलनी आसान है प्रकाश के आधिक्य में आंख का खोलना अति कठिन है अमावस की रात में आंख खोलने में कौन सी बाधा है लेकिन सूर्य सामने पड़ जाए तो आंख खोलने में बड़ी कठिनाई जो सत्य के निकट जाएंगे अंतिम संघर्ष प्रकाश से होगा अंतिम संघर्ष अंधकार से नहीं अंतिम संघर्ष प्रकाश का इतनी बाढ़ आ जाती है कि आंख खोलने मुश्किल हो जाती उस पीड़ा के क्षण में यह सूत्र कहा गया है उस पीड़ा के क्षण में यह प्रार्थना है कि हे प्रभु हटा इस प्रकाश को ताकि मैं तेरे सत्य मुख को देख सकूं स्वाभाविक है कि कोई कहे अंधकार से ले चल हमें दूर अंधकार से पार ले चल लेकिन प्रकाश को हटा ले और दूसरी बात है कि प्रकाश के लिए जो जो शब्द प्रयोग किया है वो प्रकाश ऐसा भी नहीं है कि हटाने का मन होता हो स्वर्ण जैसा है बहुत प्रीतिकर भी है वही कठिनाई है इतना प्रीति कर है कि यह भी मन नहीं होता कि यह प्रकाश हट जाए और जब तक यह प्रकाश ना हटे तब तक सत्य का दर्शन नहीं हो सकता इसलिए दूसरी बात भी समझने हैं अशुभ को छोड़ना बहुत आसान है जब शुभ को छोड़ने की घड़ी आती है तब असली कठिन घड़ी आती है लोहे की जंजीरों को छोड़ने में कौन सी अड़चन है लेकिन जब स्वर्ण की जंजीरें छोड़नी पड़ती तब कठिनाई होती है। क्योंकि स्वर्ण की जंजीरों को जंजीरें मानना ही मुश्किल होता है वे आभूषण मालूम होती है असाधुता को छोड़ना बहुत आसान है लेकिन अंतिम घड़ी में जब साधुता भी बंधन हो जाती है और उसे भी छोड़ देना पड़ता है तब असली कठिनाई आती है और आखिरी घड़ी में शुभ भी छोड़ देना पड़ता है क्योंकि उतनी पकड़ भी परतंत्रता है और सत्य के समक्ष उतनी परतंत्रता भी बाधा है वहां चाहिए परम स्वातंत्र इसलिए यह भी मजे की बात है कि ऋषि अंधेरे से खुद लड़ लिया है लेकिन प्रकाश को कहता है परमात्मा से कि तू दूर कर दे अंधेरे से खुद लड़ लेंगे अड़चन नहीं है बहुत लेकिन जब प्रकाश से लड़ने की घड़ी आएगी तो बहुत अर्चन मालूम होती प्रकाश से और लड़ना और प्रकाश को अलग करने की बात ही पीड़ा देती प्रकाश इतना सुखद है इतना स्वर्गीय है इतना शांतिदायी है इतना उत्फुल्ल करता है इतना प्राणों को भर जाता है अमृत से उसे हटाने की बात ही पीड़ा देती है इसलिए ऋषि कहता है प्रभु तू हटा ले ए, मैं हटा पाऊं इसकी सामर्थ्य नहीं मालूम पड़ती मेरा तो मन करेगा इसी में डूब जाऊं ध्यान रहे प्रकाश का जब ध्यान में गहरा अनुभव हो तो प्रकाश से भी बचना पड़ेगा उससे भी आगे है यात्रा उसके भी पार जाना है उसके भी ऊपर उठना है अंधेरे से तो ऊपर उठना ही है प्रकाश से भी ऊपर उठना है और जब अंधकार और प्रकाश दोनों के तो ऊपर चेतना चली जाती तभी द्वैत के ऊपर अद्वैत का प्रारंभ होता है तभी उस एक का दर्शन होता है जो ना प्रकाश है और ना अंधकार है जो ना रात है न दिन है जीवन है न मृत्यु जो सदा सब द्वैत के पार है उस अद्वैत की प्रतिष्ठा के पहले अंतिम संघर्ष प्रकाश के साथ होगा ऐसा भी समझ लें कि दुख को छोड़ना सदा आसान है दुख से हम लड़ते हैं लेकिन अगर सुख आ जाए तो सुख से लड़ना बहुत मुश्किल करीब करीब असंभव मालूम पड़ता है सुख से कैसे लड़ पाएंगे लेकिन अगर सुख ने भी पकड़ लिया तो भी मोक्ष संभव नहीं है सुबह मैंने कहा कि सुख भी स्वर्ग ही बनाएगा वो भी नए बंधन निर्माण कर जाएगा सुखद प्रीति कर बड़े मनोरम मन को भाएं ऐसे लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं इस प्रकाश के पर्दे को हटा लेने के लिए इस ज्योति से ढके हुए तेरे मुख को दर्शन करने की जो आकांक्षा ऋषि ने की है वो मनुष्य के मन की आखिरी आखिरी दीनता की खबर है मनुष्य का मन प्रकाश से नहीं मुक्त होना चाहता है मनुष्य का मन, मन सुख से नहीं मुक्त होना चाहता है मनुष्य का मन स्वर्ग से नहीं मुक्त होना चाहता है लेकिन उससे भी मुक्त तो होना ही है इसलिए द्वार पर खड़ा है ऋषि एक तरफ उसकी मनुष्यता है जो कहती है कि प्रकाश आह्लादकारी है नाचो एक हो जाओ डूब जाओ लीन हो जाओ और एक और उसके भीतर वो सत्य की जो अभीपसा है वो कहती है इसके भी पार इसके भी पार ऐसी कठिनाई के क्षण में ऐसे चुनाव के क्षण में ऐसे डिसिसिव मूवमेंट में कहा गया सूत्र हे प्रभु हटा ले इस अपने ज्योति ज्योति के पर्दे को इस सुख इस स्वर्गीय रूप को हटा ले ताकि मैं उसे देख लू जो निपथ नग्न सत्य है जो तू है. दुख में जो जीते हैं उन्हें पता ही नहीं कि सुख का भी अपना दुख है शत्रुओं में जो जीते हैं उन्हें पता ही नहीं कि मित्रों की भी अपनी शत्रुता है नरक में जो जीते हैं उन्हें पता ही नहीं कि स्वर्ग की भी अपनी पीड़ा है अंधकार में जो जीते हैं उन्हें अनुमान भी कैसे हो कि एक दिन प्रकाश भी काराग्रह बन जाता है जहां तक द्वैत है वहां तक अमुक्ति है जहां तक द्वैत है वहां तक बंधन है पर क्या बचेगा प्रकाश भी जब हट जाएगा अंधकार भी जब हट जाएगा तो सत्य का मुख होगा कैसा बचेगा क्या अधिकतम जो हम सोच सकते हैं विचारणा जहां तक जाती, जहां तक विचार के पंख उड़ान ले सकते हैं जहां तक मन की सीमा अधिकतम जो हम सोच सकते हैं वो लगता है कि सत्य का चेहरा अगर होगा तो प्रकाश जैसा होगा आलोक होगा क्यों ऐसा लगता है एक तो बात ख्याल में ले लें हमने अभी तक प्रकाश देखा नहीं आप कहेंगे प्रकाश देखा नहीं प्रकाश देख रहे हैं सुबह सूरज निकलता है और हम प्रकाश देखते रात चांद आता है और चांदी छा जाती और हम प्रकाश देखते प्रकाश हमने देखा है नहीं फिर भी मैं आपसे कहता हूं प्रकाश अभी आपने देखा नहीं अभी केवल प्रकाशित चीजें देखी जब सूरज निकलता है तब आप प्रकाश नहीं देखते हैं सिर्फ प्रकाशित चीजें देखते हैं बाढ़ नदी झरने वृक्ष लोग अभी यहां बिजली के बल्ब जल रहे हैं आप कहेंगे हम प्रकाश देखते हैं आप प्रकाश नहीं देखते बिजली का बल्ब दिखाई पड़ता है लोगों पर पड़ता हुआ लोग जो प्रकाशित हैं वो दिखाई पड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं प्रकाश का अनुभव बाहर के जगत में होता ही नहीं बाहर के जगत में केवल प्रकाशित चीजें दिखाई पड़ती हैं और जब प्रकाशित चीजें नहीं दिखाई पड़ती तो हम कहते हैं अंधकार है इस कमरे में कब अंधकार हो जाता है जब इस कमरे में कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती तो हम कहते हैं अंधकार है और जब चीजें दिखाई पड़ती हैं तो हम कहते हैं प्रकाश प्रकाशित चीजों को देखा है हमने सीधे प्रकाश को नहीं देखा है अगर कोई भी चीज इस कमरे में ना हो तो आपको प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा चीज से टकराता है प्रकाश चीज का आकार दिखाई पड़ता है तो आपको लगता है प्रकाश चीज अगर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है तो आप कहते हैं ज्यादा प्रकाश है अस्पष्ट दिखाई पड़ती तो कहते हैं कम प्रकाश है नहीं दिखाई पड़ती तो कहते हैं अंधकार है बिल्कुल अंदाज नहीं आता तो कहते हैं महाअंधकार है लेकिन न तो आपने प्रकाश देखा है नाप आपने अधकार देखा है अनुमान है हमारा कि जब चीजें दिखाई पड़ रही हैं तो प्रकाश होगा असल में प्रकाश इतनी सूक्ष्म ऊर्जा है कि बाहर उसके दर्शन नहीं हो सकते प्रकाश के दर्शन तो भीतर ही होते हैं क्योंकि भीतर कोई चीज नहीं होती जिसको प्रकाशित किया जा सके भीतर कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो प्रकाशित हो जाएं और उनको आप देख लें भीतर जब प्रकाश का अनुभव होता है तो शुद्ध प्रकाश का सीधे प्रकाश का इमीडिएट, बिना किसी चीज के माध्यम के प्रकाश का ही अनुभव होता है सिर्फ प्रकाश और एक फर्क बाहर जो भी हम प्रकाश देखते हैं मैंने कहा प्रकाशित चीजें देखते हैं, और दूसरी बात प्रकाश का स्रोत देखते हैं और प्रकाशित चीजें देखते हैं बीच में जो प्रकाश है वो हम कभी नहीं देखते सूरज दिखाई पड़ता है ये बिजली का बल्ब दिखाई पड़ता है इधर नीचे चमकती हुई प्रकाशित चीजें दिखाई पड़ती हैं दोनों के बीच में जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं पड़ता स्रोत दिखाई पड़ता है प्रकाश का जिन चीजों पर पड़ता है वे चीजें दिखाई पड़ती हैं लेकिन भीतर जब प्रकाश दिखाई पड़ता है तो ना तो वहां चीजें होती और न वहां सोर्स होता है सोर्स लाइट वहां कोई सूरज नहीं होता जिसमें से प्रकाश आ रहा है वहां कोई दिया नहीं जलता, जिसमें से प्रकाश आ रहा है वहां सिर्फ प्रकाश होता है सोर्सलेस उद्गम रहित उद्गम रहित प्रकाश वस्तुएं है शून्य जगत उस शून्य में जब प्रकाश पहली दफा दिखाई पड़ता है तब अगर कबीर तब अगर मोहम्मद और तब अगर सूफी फकीर या बाउल फकीर या जेन फकीर नाचने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जिसे प्रकाश कहते हो वो अंधेरा है अरविंद ने लिखा है कि जब तक भीतर नहीं देखा था तब तक जिसे बाहर प्रकाश समझा था भीतर देखने के बाद पता चला वो अंधकार है जब तक भीतर नहीं देखा था तब तक बाहर जिसे जीवन समझा था जब भीतर देखा तो पता चला वो मृत्यु भीतर जब प्रकाश उद्गम रहित वस्तु शून्य निराकार अंत आकाश में प्रकट होता है तो उसकी आभा को झेलना बड़ा कठिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मन होता है कि आ गई मंजिल पहुंच गए साधक को इंद्रिय बड़ी भारी बाधाएं नहीं है उनसे पार हो जाता है विचार बड़ी बाधाएं नहीं है उनसे पार हो जाता है लेकिन जब भीतर के प्रीति प्रीतिकर अनुभव के फूल खिलने शुरू होते हैं और जब भीतर सिद्धि के आनंद प्रकट होने शुरू होते हैं तब तो पैर उठते ही नहीं छोड़ने का मन नहीं होता पार जाने की पार जाने की हिम्मत पार जाने का साहस नहीं होता लगता है आ गई मंजिल उस क्षण में ऋषि ने कहा हे प्रभु हटा ले इस प्रकाश को भी मैं तो वही जानना चाहता हूं जो प्रकाश के भी पार है अंधकार के पार मैं आ गया प्रकाश के पार तू मुझे ले चल और ध्यान रहे अंधकार के पार तक जाने में संकल्प काम कर देता है लेकिन प्रकाश के पार जाने में समर्पण काम करता अंधकार के पार जाने में संघर्ष काम कर देता है हम भी जूझ सकते हैं आदमी भी काफी सबल है अंधकार से लड़ने में लेकिन जब प्रकाश से लड़ने की बात उठती है तो आदमी एकदम निर्बल है नहीं ना के बराबर है वहां वहां संकल्प काम नहीं करता है वहां समर्पण काम करता है ये सूत्र समर्पण का है हार गया ऋषि यहां तक तो आ गया जहां की परम प्रकाश प्रकट होता है यहां तक उसने प्रार्थना नहीं की यहां तक उसने प्रभु से नहीं कहा कि तू ऐसा कर दे यहां तक वो अपने भरोसे चला चलाया यहां तक आदमी आ सकता है संकल्प से जो चलते हैं वो इससे आगे कभी ना जा सकेंगे समर्पण की जिनकी तैयारी है सरेंडर की जिनकी तैयारी है टोटल सरेंडर की वे ही जा सकेंगे इसे इस तरह कहें तो शायद जल्दी समझ में आ जाए यहां तक ध्यान ले जाता है यहां तक प्रकाश के परम अनुभव तक ध्यान ले जाता है लेकिन प्रकाश के पार प्रार्थना ले जाती है उसके बाद ध्यान काम नहीं कर पाता इसलिए जिन्होंने ध्यान नहीं किया और प्रार्थना कर रहे हैं वो ना समझे वहां प्रार्थना की कोई भी जरूरत नहीं और जिन्होंने ध्यान कर लिया और ऐसा सोचा कि अब प्रार्थना की क्या जरूरत है वे भी ना समझें क्योंकि ध्यान प्रकाश तक ले जाएगा द्वार तक खड़ा कर देगा लेकिन अंत में तो प्रार्थना की पुकार ही सहारा बनेगी अंततः तो कहना पड़ेगा मैं तेरे हाथ में हूं तूले चल यहां तक मैं आ गया और ध्यान रखें जो ध्यान की सीमा तक चला आता है उसने पात्रता अर्जित कर ली उसने पात्रता अर्जित कर ली कि अब अगर वो कह भी दे कि मैं नहीं जाता तो ईश्वर उसे ले जाए वो सो हुआ जहां से प्रभु की अनुकंपा शुरू हो जहां से प्रभु की कृपा बरसे, आ गया उस जगह तक जहां तक आदमी आ सकता था इससे ज्यादा परमात्मा भी इससे ज्यादा परमात्मा भी आदमी से अपेक्षा नहीं कर सकता है आखरी घड़ी आ गई आदमी की क्षमता का छोर आ गया अब अगर परमात्मा भी इससे ज्यादा आदमी से मांग करे तो जाति इससे ज्यादा का कोई सवाल भी नहीं है प्रार्थना अप्रार्थना अब, अब तो सिर्फ इतना कहना कि तेरे हाँ तो मैं छोड़ते हैं तू हटा दे इस पर्दे को प्रार्थना ध्यान का अंतिम समापन समर्पण संकल्प की अंतिम निष्पत्ति जहां तक कर सके स्वयं करना लेकिन जिस घड़ी ऐसा लगे कि अब न हो सकेगा उस क्षण प्रार्थना को स्मरण कर लेना उस क्षण प्रभु को पुकार लेना उस क्षण कहना कि मैं जहां तक आ सकता था अपने कमजोर कदमों से आ गया हूं अब बस अब मेरे बस के बाहर है अब तू संभाल ले, इसलिए ऋषि ने उस उस घड़ी में इस प्रार्थना को दोहराया है कि हे प्रभु प्रकाश को तू हटा ले अपने सत्य को उखाड़ दे कैसा होगा सत्य जब प्रकाश भी हट जाएगा तो सत्य कैसा होगा इसे थोड़ा सा ख्याल में ले लेना जरूरी कठिन है बहुत गहन है बहुत लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल में ले लेना जरूरी है वो कभी काम पड़ सकता है कहा मैंने कि बाहर प्रकाशित वस्तुएं हैं और प्रकाश का उद्गम स्रोत है प्रकाश का कोई अनुभव नहीं होता बाहर भीतर भीतर प्रकाश का अनुभव होता है ना उद्गम स्रोत रह जाता है ना वस्तुएं रह जाती फिर अंततः प्रकाश भी खो जाता है हमारे मन में ख्याल आएगा कि जब प्रकाश खो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा हमारा अनुभव यही है हम कहेंगे कि ऋषि भी कैसी ना समझे की प्रार्थना कर रहा है अगर प्रकाश का पर्दा हट गया तो फिर अंधेरा हो जाएगा फिर प्रभु के चेहरे को देखेगा कैसे लेकिन अंधकार के तो पार आ गई है बात अब प्रकाश के हटने से अंधकार नहीं होगा अंधकार तो छूट चुका बहुत पीछे प्रकाश का पर्दा आ गया है अब प्रकाश भी हट जाएगा तो फिर बचेगा क्या संध्या को जब सूरज डूब जाता और अभी रात नहीं आई होती जब प्रकाश का स्रोत खो जाता और अभी अंधेरे का अवतरण नहीं हुआ होता वो जो बीच का पल है संध्या का वैसा ही पल इसीलिए प्रार्थना और संध्या का जोड़ बन गया इसलिए धीरे धीरे लोग प्रार्थना को संध्या कहने लगे कि संध्या कर रहे हैं और लोगों ने समझा कि संध्या कर लेनी जब सूरज डूबता है तब संध्या हो जाती है या जब सुबह सूरज नहीं उगा होता है तब संध्या होती संध्या की घड़ियां हो गई मिड पॉइंट्स दिन जा चुका रात नहीं आई रात जा चुकी दिन आने को है वो जो बीच की छोटी सी घड़ी है जो गैप उसको हम संध्या कहते हैं उसको हमने पूजा और प्रार्थना का क्षण बना लिया लेकिन असली बात दूसरी है असली बात यह है कि जब अंधकार भी खो चुका होता है और जब प्रकाश भी खो चुका होता है तब संध्या का क्षण आता है अंतर आकाश में वहां संध्या आ जाती है अंधेरा भी नहीं होता प्रकाश भी नहीं होता आलोक भाषा कोष में जाएंगे तो आलोक का अर्थ प्रकाश ही लिखा हुआ पाएंगे वो गलत है आलोक का अर्थ होता है न प्रकाश न अंधकार ऐसा क्षण बोर में सूरज नहीं निकला रात जा रही है जा चुकी है बोर के क्षण में वो आलोक का क्षण उदाहरण के लिए कह रहा हूं ताकि आपके ख्याल में आ जाए क्योंकि भीतर के लिए और कोई ख्याल दिलाने का उपाय नहीं जहां ना अंधकार है जहां ना प्रकाश है वहां आलोक रह जाता है और जैसा मैंने कहा कि बाहर से भीतर जाते वक्त वस्तुएं खो जाती हैं, प्रकाश का उद्गम खो जाता है प्रकाश रह जाता है वैसे ही जब प्रकाश और अंधकार खो जाता है और सिर्फ आलोक रह जाता है तो जानने वाला और जाने जाने वाली चीज दोनों खो जाती है दृष्टा और दृश्य खो जाता है फिर ऐसा नहीं होता कि ऋषि खड़ा है और सत्य को देख रहा है फिर ऋषि सत्य हो जाता है फिर सत्य ऋषि हो जाता है फिर कोई जानने वाला और जानी गई चीज कोई ज्ञाता और कोई गेह कोई नोअर और कोई नून ऐसे दो सूत्र नहीं रह जाते वो दोनों खो जाते आलोक में अंधकार और प्रकाश भी खो जाते हैं और जानने वाला और जानी गई चीज भी खो जाती है तब अनुभक्ता नहीं रह जाता और अनुभव नहीं रह जाता अनुभूति रह जाती कृष्णमूर्ति अंग्रेजी में एक शब्द का उपयोग करते हैं एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंस नहीं अनुभव नहीं क्योंकि अनुभव जहां होता है वहां अनुभवता अनुभव करने वाला भी मौजूद होता है और जिस चीज की अनुभूति होती है वो भी मौजूद होती है। नहीं ना तो अनुभव करने वाला रह जाता ना अनुभव जिसका हो रहा है वो रह जाता अनुभूति ही रह जाती है एक्सपीरियंसिंग ही रह जाती है ऋषि भी खो जाता है परमात्मा भी खो जाता है भेद गिर जाते हैं प्रेमिक खो जाता है प्रेम पात्र खो जाता है भक्त खो जाता है भगवान खो जाता है ये परम मुक्ति का क्षण है यहां ऐसा नहीं है कि हम कुछ जान लेते हैं बल्कि ऐसा है कि हम पाते हैं हम नहीं हैं। और हम यह भी पाते हैं कि कुछ जानने को भी नहीं ज्ञान ही रह जाता है इसलिए महावीर ने जिस शब्द का उपयोग किया है वो बहुत अद्भुत महावीर ने कहा केवल ज्ञान ओनली नोइंग द नोर इज नॉट द नोन इज नॉट बट ओनली ज्ञाता भी खो गया गे भी खो गया सिर्फ बचा ज्ञान दोनों छोर खो गए जैसा सूरज खो गया मूल स्रोत वस्तुएं खो गई जिन पर प्रकाश पड़ता था ऐसे ही जानने वाला खो गया मूल स्रोत जो जाना जाता है वो खो गया वस्तु खो गई जानना बचता है केवल ज्ञान बचता है मात्र जानना बचता है इस जानने की की दिशा में मैंने कहा पहला कदम संकल्प का है दूसरा कदम समर्पण का है पहला कदम ध्यान का है दूसरा कदम प्रार्थना का है और दोनों कदम जो उठा लेता है उसे फिर जानने को पाने को अनुभव करने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता करने तो सार का नियमन करने वाले सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले हे प्रजापति नंदन तू अपने किरणों को हटा दे अपने को तेरा जो अतिशय है है उसे मैं देखता हूं। है। तो मैं देखता या जो पुरुष वह कम एक सूर्य तो है जिससे हम परिचित हैं लेकिन जिसे हम सूर्य कहते हैं वैसे अनंत सूर्य हैं और रात जब आकाश तारों से भर जाता है शायद ही हमें ख्याल आता हो कि जिन्हें हम तारे कहते हैं वे सभी सूर्य बहुत दूर हैं इसलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं हमारा सूर्य बहुत बड़ा सूर्य नहीं है हमारा सूर्य सूर्यों के अनंत विस्तार में बहुत ही मध्यम वर्गीय सूर्य उससे बहुत बड़े सूर्य वैज्ञानिक अब तक जितनी गणना कर पाते हैं उससे अंदाज है कोई चार करोड़ सूर्यों का वैज्ञानिक गणना संतों की अनुभूति तो अनंत सूर्यों की है लेकिन इस सूत्र में जिस सूर्य की बात कही गई है वो उस परम सूर्य की बात है जिससे इन सब सूर्यों को भी प्रकाश मिलता है वो उस परम सूर्य की बात है जो कि प्रकाश का आदि उद्गम जहां से कि समस्त किरणों का जाल फैलता है जहां से कि समस्त जीवन अविर्भूत होता है यह भी ख्याल में ले ले कि सूर्य की किरणों से जीवन बहुत अनिवार्य रूप से बंधा है अभी तो वैज्ञानिक बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि डर लगता है कि तीन चार हजार वर्ष में हमारा सूर्य ठंडा हो जाएगा उसने काफी विकिरण कर दिया उसका रेडिएशन हो चुका वो अब एक बुझता हुआ सूर्य जिसमें सरोज किरणें छीण होती चली जाएंगी ज्यादा से ज्यादा चार हजार वर्ष वो और प्रकाश देगा फिर एक दिन ठंडी राख हो जाएगा वहां सूर्य ठंडा हो जाएगा तो यहां सब जीवन शांत हो जाएगा क्योंकि तो समस्त जीवन सूर्य की किरणों पर ही यात्रा कर रहा है चाहे फूल खिलता हो और चाहे पक्षी गीत गाता हो चाहे मनुष्य के प्राण थिरकते हों, सारा जीवन सूर्य की किरणों से बंधा यहां जिस सूर्य की बात की जा रही है वो उस महासूरी की बात की जा रही है जिससे सब सूर्यों का जीवन भी बना है ये महासूर्य बाहर की यात्रा और खोज से कभी भी मिलने वाला नहीं जैसा मैंने सुबह कहा एक प्रगट ब्रह्म है ये सारे सूर्य प्रगट ब्रह्म है, जिस महासूर्य की बात की जा रही है वो अप्रगट ब्रह्म वो बीज ब्रह्म वो अप्रगट उस अप्रगट से ही उस अप्रगट स्रोत से ही ये सारा प्रगट जीवन विस्तार ये सारा सगुण ये साकार ये सब फैलता और निर्मित होता यहां ऋषि ने कहा है कि हे सूर्य अपनी किरणों के जाल को तू सिकोड़ ले इस किरणों के जाल के सिकोड़ने में बहुत सी बात कही गई है क्योंकि किरणों के साथ जीवन का विस्तार है यहां ऋषि कहता है मृत्यु को हम पार कर आए हे स्वरी तू अपने जीवन के विस्तार को भी सिकोड़ ले जैसा मैंने कहा अंधकार हम पार कर आए अब तू प्रकाश भी सिकोड़ ले इस सूत्र में ऋषि कहता है जीवन के विस्तार को भी तू सिकोड़ ले मृत्यु के मैं पार हुआ अब जीवन के भी पार हो जाऊं। असल में सब द्वैत के पार होने की अभीपसा है क्योंकि तो जहां तक द्वैत है वहां तक हम कुछ भी पालें दूसरा सदा मौजूद है हम कितना ही जीवन पालें मौत सदा मौजूद रहेगी वो द्वैत है वो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक रुपये के सिक्के के एक पहलू को बचा लें और दूसरे को फेर दें हम इतना ही कर सकते हैं कि एक पहलू को दबा दे और दूसरे को ऊपर कर लेकिन नीचे दबा हुआ पहलू प्रतीक्षा कर रहा है मौजूद है हाथ में ही मौजूद है कहीं गया नहीं ऐसा आप न कर सकेंगे कि एक पहलू फेंक दें और कहें कि दूसरे को हम बचा लें हालांकि जिंदगी भर आदमी इसी नासमझी में पड़ा रहता है एक पहलू को फेंकता है और एक को बचाता है कहता है दुख से छुड़ा लो भगवान सुख मुझे दे दो एक ही सिक्के के दो पहलू सुख को बचाता है दुख उसके पीछे बच जाता है कहता है सम्मान मुझे दे दो अपमान मुझसे ले लो, सम्मान को बचाता है अपमान उसके साथ चला आता है, कहता है मृत्यु मुझे नहीं चाहिए मुझे जीवन चाहिए लेकिन जीवन को मांगा कि मृत्यु पीछे खड़ी हो जाती इस जगत में जिसने एक मांगा उसे दूसरा बिना मांगे मिल जाता है या तो दोनों को राजी हो जाओ या दोनों को छोड़ने को राजी हो जाओ जो दोनों को राजी हो जाता है वो भी दोनों से मुक्त हो जाता है जो दोनों को छोड़ने को राजी हो जाता है वो भी दोनों से मुक्त हो जाता है क्योंकि दोनों से राजी होने का अर्थ क्या होता है जो मृत्यु और जीवन दोनों से राजी है उसे मृत्यु में कोई वैराग्य ना रहा जीवन में कोई राग ना रहा मुक्त हो गया जो सुख दुख दोनों से राजी है उसे सुख में क्या सुख रहा और दुख में क्या दुख रहा दोनों से राजी होते दोनों एक दूसरे को काट देते निगेट कर देते दोनों से राजी होते दोनों कट के शून्य हो जाते या जो दोनों को छोड़ने को राजी है जो कहता है दुख भी छोड़ देता हूं सुख भी छोड़ देता हूं मन कहता है दुख को छोड़ दो सुख को बचा लो मन को तोड़ना हो तो दो ही उपाय हैं या तो दोनों से राजी हो जाओ या दोनों से नाराजी हो जाओ दोनों स्थितियों में कट जाती है दोनों की दोनों की जो पोलैरिटी है दोनों की जो ध्रुवता है दोनों का जो विरोध है और दोनों विरोध एक साथ हैं वो एक ही अस्तित्व के हिस्से ऋषि कहता है सिकोल ले अपनी सूर्य की किरणों को जाए उनके साथ ही सब जीवन और इस महासूरी से ही सब कुछ निकलता है इसलिए ऋषि की आकांक्षा अगर हम ठीक से समझें तो ऋषि की आकांक्षा यह है कि मैं उसे देखना चाहता हूं जहां से सब निकलता है या जहां सब सिकुड़ जाता है मैं मूल देखना चाहता हूं मैं वो देखना चाहता हूं जहां से सारी सृष्टि प्रकट होती है। और जहां सारी प्रलय लीन होती मैं उस जगह को देखना चाहता हूं जहां से सब आता है और जहां सब विलीन हो जाता है जहां से जीवन का यह विराट फैलाव होता है और जहां से फिर सब महामृत्यु सिकोड़ लेती इसलिए सूर्य को यम भी कहा वो भी की बात है यम तो मृत्यु का देवता है सूर्य तो जीवन का लेकिन ध्यान रहे जहां से जीवन आता वहीं से मृत्यु आती, मृत्यु कहीं और से नहीं आ सकती जहां से जीवन आता वहीं से मृत्यु आती क्योंकि दोनों अलग नहीं हो सकते ऐसा नहीं होता कि मृत्यु कहीं और से आए और जीवन कहीं और से आए अगर ऐसा होता तो हम जीवन को बचा लेते मृत्यु को छोड़ देते सूर्य को ही यम भी कहा यम शब्द और भी अर्थों में उपयोगी जिन्होंने मृत्यु को यम कहा बड़े अद्भुत लोग थे यम का अर्थ होता है नियमन करने वाला दंट्रोलर बड़े मजेदार लोग थे मृत्यु को जीवन का नियमन करने वाला कहा अगर मृत्यु जीवन का नीमन ना करे तो बड़ी अव्यवस्था हो जाए अराजकता हो जाए मृत्यु आकर सब उपद्रव को शांत करती चली जाती है मृत्यु विश्राम जैसे दिन भर के श्रम के बाद रात आ जाती और रात की गोद में आदमी सो जाता विश्राम में कभी आपने ख्याल किया दस पांच दिन नींद ना आए तो बड़ा अनिमन हो जाएगा चित्त बड़ा भ्रांत हो जाए उद्विग्न हो जाए अराजक हो जाएगा दस दिन नींद ना आए तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे रात आके आपकी विक्षिप्त को बचा जाती रात आके व्यवस्था दे जाती सुबह आप फिर ताजे होकर जाग के खड़े हो जाते गहरे अर्थों में विस्तीर्ण अर्थों में पूरे जीवन के उपद्रवों के बाद पूरे जीवन की दौड़ धूप के बाद मृत्यु रात का विश्राम वो फिर नियमन दे देती वो फिर जीवन के सब सब सूल जीवन की सब चिंताएं जीवन के सब उपद्रव जीवन के सब भार छीन लेती फिर नई सुबह फिर नया जीवन इसलिए मृत्यु के देवता को कहा है यम वो जीवन को नियमित करता रहता वो ना हो तो जीवन विक्षिप्त हो जाए मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं है यम का अर्थ हुआ कि मृत्यु जीवन की मित्र है और जीवन पागल हो जाए अगर मृत्यु ना हो, जीवन विक्षिप्त हो जाए अगर मृत्यु ना हो